माँ की बातें सरजू बाला देवी शनिवार लक्ष्मी पूजा का दिन सवेरे हम दोनों बहनें माँ के चरणों का दर्शन करने गई थी सुमति के बच्चे भी साथ गए थे माँ मंदिर में बैठी फल काट रही थी देखते ही बोली सभी आए हो बैठो कब आए मैंने कहा महाअष्टमी के दिन रात में ही लौट गई थी फिर कल रात आई हूँ माँ इस बार क्या रहना होगा मैं नहीं माँ माँ ने सुमति से कहा बहू अच्छी तो होना तुम्हारी जेठानी अब कैसी है दो महिलाएं दिख्या लेने आई हैं उनके आकर प्रार्थना करते ही माँ ने कहा हाँ और भी दो लड़के हैं कहते कहते एक अन्य महिला आकर बोली कि वे भी दिख्या लेने आई हैं माँ ने कहा तब तो बहुत हो गए जे सुमति ने स्वप्न में स्वयं को माँ की चंडी ज्ञान से पूजा करते तथा लाल किनारे की साड़ी देते देखा है वही देने की सोच कर वह आई है परंतु लज्जावश उनसे बोल नहीं पा रही है कहती है दीदी तुम ही कहो मेरे यह बात उठाते ही माँ ने हँसते हुए कहा जगदम्बा ने ही स्वप्न दिया है क्या कहती हो बेटी सो दे दो साड़ी तो पहननी ही होगी चौड़े लाल किनारे की साड़ी माँ ने पहनी वह क्या ही सुंदर सुशोभित हो रहा था मैं मुग्ध होकर देखती रही आंखें छलछला आई सुमत ने कहा थोड़ा सिंदूर देने से अच्छा होता माँ ने हँसते हुए कहा तो दे ही दो परंतु सिंदूर न ले जाने के कारण दिया नहीं जा सका हम घर लौटने के लिए प्रणाम कर रही थी माँ कहा तुम भी अभी चली जाओगी मैं हाँ माँ जाना होगा आज थोड़ा अधिक ही भोजन बनाना है माँ फिर आओगी ना? मैं हाँ अपराध में आऊँगी माँ ने बहुत से रसगुल्ले ठाकुर को भोग में देकर बच्चों के हाथ में दिया हम लोगों ने बिदा ली अपराध में लक्ष्मी पूजा के कारण नारियल के बने हुए खाद्य पदार्थ ले गई थी उन्हें देखकर कर माँ ने कहा क्यों जी आज लक्ष्मी पूजन है इसीलिए लगता है यह सब लाई हो क्रमशः अनेक भक्त महिलाएं विविध प्रकार के मिष्ठान लेकर मां के श्री चरण दर्शन करने आई किसी घर से इसके साथ नारियल चिवड़ा आदि भी आया था देखकर मां ने कहा किस दिन क्या देना चाहिए ये लोग सब भली भांति जानती हैं संध्या आरती के बाद ठीक समय पर भोग दिया गया माँ ने नीचे भक्तों के लिए चिवड़ा नारियल आदि का प्रसाद भेजा ऊपर स्थित सभी महिलाओं ने भी प्रसाद ग्रहण किया एक महिला ने लक्ष्मी पूजा के समस्त उपकरण लाकर मां की चरण पूजा की बाद में उन्होंने चरणों में चार पैसे रखकर प्रणाम किया मां ने हम लोगों से कहा आहा उसे बड़ा दुख है बेटी बड़ी गरीब है इनका एक लौता पुत्र बीए पास करने के बाद पागल होकर कहीं गायब हो गया था पति भी पुत्र के शोक में प्रायः उन्मादी हो गए थे माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया मैंने माँ से पूछा मंगलवार को वे मेम आई थी माँ माँ ने कहा हाँ बेटी आई थी उस मेम पर माँ ने विशेष कृपा की है उन्हें दीक्षा दिया है और खूब प्रेम करती है उनकी पुत्री भी ठीक हो गई है रात हुई देख मैंने प्रणाम कर विदा ली